त्रय से सूत्र हो गया तो पूरा वैचित्रिकारैचित्र हेतु विकृत दर्शेगी धर्म धर्मी लक्षण अवस्था यदि हमेशा रहेंगे सत्य नाश नहीं होता है असत की उत्पत्ति नहीं होती है तो जो परिणाम दिखता है अदित्यमान अवस्था में भी रहता है अतीत हो गया तो अतीत अतीतता अभी है वर्तमान कारण में भी अनागतता है लक्षण जिस प्रकार है धर्म भी घटर मिट्टी में है उत्पत्ति के पहले अनागत रूप से है नष्ट होने के बाद तो अतीत होकर के है तो यदि हमेशा रहेंगे कुटस्थ होता है नित्य हो जाएगा ये दोष बौद्ध दो लोग कहते हैं वो कहते प्रतीक्षण उत्पत्ति नाश मानते हैं उसका परिहार क्या नाश हो दोष गुणी नित्य गुणाना विमर्दीम वैचित्र्य गुणी नित्य होने पर भी गुण का आश्रय गुण का विमर्द होता है कि विमोदाना वैचित्र्य विमर्द है लय उदय विकार स्वभाव है वो तो विचित्र है अनंत है नित्य उत्पत्ति नाशक गुणा में परिवर्तन होता रहता है विमर्द वैचित्र कैसे है विकार वैचित्र है तो विकार विचित्र होने तो के लिए गुणा में उत्पत्ति नाशक विमर्द होता है विलूषण होता है प्रकृति में और विकृति में दिखाते हैं प्रकृति का भी धर्माना विमर्द विनाश है अवैचित्र है विलक्षण है तो प्रकृति मूल प्रकृति है उसका कार्य महत्वत्व आदि विकृति है तो प्रकृति में और विकृति में दोनों में दिखाते हैं विमर्द विलक्षण होने से विनाश विलक्षण है तो विकारी विलक्षण है यथा संस्थानम आदिमत धर्म शब्दी शब्दीनाशीना संस्थानन धर्म मतम विनाशी रूपरसंद प्रसादी है जो शब्दादी तूतन्मात्र सतन्मात्र सतत है वो अविनाशी है अविनाशीना शब्दीना कारण है शब्दादि है अविनाशी है उनमें धर्म धर्म है विनाशी धर्म मात्रम विनाशी धर्म का नाश होता है संस्थानम आदिमत अवय का संवेश होता है संस्थानम आदिमत जो उत्पन्न होता है मानते आकाश आकाशादि भूतात्मक है शांति है तो उत्पन्न होता है मानते है ये धर्ममात्र विनाशी अविनाशी हुए गए धन एवं लिंगम आदिमत धर्ममात्र सत्वादिना गुण विनाशी अविनाशी लिंगम आदिमत लिंग है ज्ञापक लिंग बुद्धि सप्तम तत्व तो लिंगरे है उससे प्रकृति का ज्ञान होता है तो उत्सादी धर्ममात्र है गुणाना सत्ता गुणा लिंगतनानाशी सत्तागुणसम अभी तस्कार लिंग में विकार हैं तत्र विकारना चाहिए त्रदा मृदर्मी पिंडा धर्म धर्म संपर्मत पिणमते घटाकारी पहले मिट्टी में पिंडाकार हुआ पिंडाकार धर्म है मिट्टी का उसमें धर्मांतरम उपस्य अन्य धर्म प्राप्त होता है घट रूप धर्म धर्म तो परिणाम से परिणाम हुआ पिंडाकार से घटाकार हो गया घटाकार अनारम लक्षण देता वर्तमान लक्षण प्रतिप्त लक्षण तो परिणाम जैसे धर्म में पिंडाकार धर्म से घटाकार परिवर्तन धर्म परिणाम हुआ घटा कार्य पहले उत्पत्ति के पहले अनागत तो लक्षण था उसने उसको छोड़ कर जो उत्पन्न हो गया तो वर्तमान लक्षण को प्राप्त कर लिया तो लक्षण से परिणाम हुआ घटे उत्पन्न होने के बाद नूतन फिर पुराना हो गया पुराना, नव पुराना प्रति क्षण अनुभव प्रतिक्षण नया होता हुआ अवस्था परिणाम प्रति पद्धति अवस्था परिणाम को प्राप्त करता है धर्मोपी धर्मांतरम अवस्था धर्म में अन्य धर्म भी एक अवस्था है एक अवस्था थी और अवस्था होगी पिंड अवस्था थी पता अवस्था कपला अवस्था ये धर्मांतरम अवस्था है धर्म से आप लक्षणांतरम अवस्था धर्म में जो अतीत पहले अनाजत वर्तमान अतीत हुआ है ये भी अवस्था है धर्म रहते है उसमें अतीत अवस्था अनागत अवस्था थी अभी वर्तमान अवस्था आगे अतीत अवस्था ये भी अवस्था है लक्षण लक्षणान्तरम अन्य लक्षणवीय अवस्था है ये एक द्रव्य परिणामों भेदेन उपदर्शित है द्रव्य का परिणाम एक ही धर्म लक्षण अवस्था कह करके लिखाया धर्म भी अवस्था है लक्षणवीय अवस्था है तो एक परिणाम अलग अलग ठीक यहां संस्थान भाषण संस्थान आदिमतर्म पृथ्वी आदिपरिणाम लक्षण संस्थान में अवय सन्नीवेश होता है तन्मात्र के पेक्षा पृथ्व्यादी परिणाम है कार्य हे आदिमतर्म विनाशी विनाशी का अर्थ सांख्य योगमत के अनुसार न स अद्यस्थने धा नष्ट हो गया मतलब समाप्त हो गया नहीं तिरभाव हो गया आविर्भाव होता है जमी प्रादुर्भाव है प्रकट हो गया अच्छी भी गया तो विनाशिक होते करते क्योंकि यदि घट है तो उसका नाश सत घट का नाश नहीं होगा सत का नाश नहीं होता है और असत की उत्पत्ति नहीं होती उत्पत्ति के पहले घटक जब नहीं था तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती चक्र व्यापार करने पर भी उत्पत्ति होती है घटक की कहते हैं लोग में तो अच्छा तो पहले घटा था फिर उत्पत्ति कैसे होगी इसलिए कहेंगे प्रादुर्भाव हो गया अभिभक्त हो गया पहले अनविभक्त था इसलिए विनाश शब्द भाष्य में है अविनाशी है तो फिर भागी शब्दादि नाम अविनाशी नाम शब्द स्पर्श रूपंध तन्मात्र जो शब्द स्पर्शादी का कारण तन्मात्रा है वो अविनाशी है सो कार्यम अपेक्षा अविनाशी नाम वस्तुतः तन्मात्रा कोई निश्चय नहीं प्रकृति मूल प्रकृति है उसी का ही उसे महत्व तो अहंकार तन्मात्रादिक उत्पत्ति होती है तो अविनाशी कहा गया कार्य स्व कार्य में अपेक्ष अपना कार्य थोड़ा शब्द स्पष्ट सुगम्भ उसकी अपेक्षा तन्मात्र अविनाशी है अविनाशी कहा अतिरभावीना तीर्भाव नहीं होता है जैसे कार्य का तिरुभाग होता है मिट्टी में कट क्या तिरुभाव हुआ सुवर्ण में कटक आदि का तिरुभाग होता है सुवर्ण का तिरुभाव नहीं होने से उसको अविनाशी कहा गया और विचार करेंगे तो प्रकृति का तो सब कार्य का नाश होता है अदर्शन तिरुभाग हो जाता है तो यहाँ अविनाशी कार्य के अभिषेक अब तिरुभावी नाम तन्मात्रा जैसे पृथ्वी आदि पूर्व द्रव्य का परिणाम होता है तीर्थाग होता है इसे तन्ना तरह का नहीं होता है यह विकृति में दिखाया कार्य में प्रकृत एवं लिंगम लिंग है प्रकृति का प्रथम कार्य लिंग है महतत्व बुद्धि एवं लिंगम भाष्य में एवं लिंगम आदिमत धर्म मात्र सप्ताह आदि विनाशी लिंगबुद्दि अविनाशीना गुणा आगभाष में तस्में विकार समझाया थी संज्ञा बुद्धि में विकार न तो यकार चित्तीशक्ति चिंतीशक्ति चेतन पुरुष विकार वाला नहीं है तदीक्ष काीक्षकसीद्धा का विकृति प्रकृति उदाहृत्य तो विकृता लोकसिद्धाया गुना परिणाम गुण विमर्दवैचित्र धर्मलक्षणावस्थापरिणामचित्रेत उदाह शास्त्रीय तो उदाहवा विकृत प्रकृति परीक्षक सिद्धांत परीक्षक के द्वारा निश्चित विकृति और प्रकृति के उदाहकृति शब्दस्पर्शादी कार्य प्रकृति मूल प्रकृति लोक सिद्धांक गुणिव परिणाम उसमें भी उदाहरण देते है गुण विमर्द वैचित्रण गुणा का विनाश वैचित्र होता है इससे परिणाम देना बिना होता है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम वैचित्र हेतु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम का परिणाम जो वैचित्र विलक्षण आता है उसका हेतु वैचित्र गुणों का परिवर्तन होता है विकृता देव उदाहरण देते हैं तथा इधम उदाहरण मासी में आया तर इदम उदाहरण मृत धर्मी विकृत ये कार्य पिंडाकारा धर्म से धर्मांतर घटाकार को प्राप्त करता है तो धर्म परिणाम हुआ और घटाकार में लक्षण परिणाम होता है अनागत वर्तमान अति ठीक है चायन नियम लक्षणाव अवस्था परिणाम धर्म लक्षण अवस्था भेदान अवस्था तो आज ये नियम नहीं कि लक्षण का ही अवस्था परिणाम पहले तो कहा था घट है नृत्य है धर्मी घट तो कपाल हो गया धर्म उसमें परिणाम होता है लक्षण परिणाम अनागत लक्षण वर्तमान लक्षण और वर्तमान घट में अवस्था नूतन पुरातन अवस्था लक्षण में ही अवस्था परिणाम होता है ये कोई नियम नहीं है धर्म हो लक्षण हो अवस्था हो, हो सब का ही परिणाम होता है अवस्था शब्द वाच्य द्वारा धर्म को भी अवस्था कहते हैं लक्षण को अवस्था कहते जैसे नूतन पुरातन अवस्था है लक्षण भी अनागत अवस्था वर्तमान अवस्था धर्म भी कपाल अवस्था घट अवस्था धर्मलक्षण अवस्था विशेष जितने सब अवस्था शब्द से कहा जाने से एक एव अवस्था परिणाम हाँ सर्वसाधारण सबके लिए धर्म लक्षण तो परिना, अवस्था से परिणाम परिणाम एक भी परिणाम है सर्वसाधारण धर्मी नोपी एक धर्मी नोपी धर्मांतरमावस्था मिट्टी में धर्मांतरम पहले कपाल अवस्था पर घट हो कपाल अवस्था घट अवस्था धर्मांतर अवस्था है और धर्म में भी लक्षणांतरम अवस्था घट है धर्म मिट्टी में इसमें अनागत था अभी वर्तमान होगी, गया ये अवस्था है अनागत अवस्था को छोड़ करके भी वर्तमान अवस्था अभिव्यक्त होगी इसी प्रकार एक एवं द्रव्य परिणाम भेजन उपदर्शित द्रव्य का परिणाम एक ही है व्यापक परिणाम लक्षण नास्य एवं पदार्थांतरे युज्यन जैसे मिट्टी घटन में बताया अन्य पदार्थ में भी समझना धर्म परिणाम धर्मों का भी परिणाम होता है अन्य धर्म एक धर्म का दूसरा धर्म भी अवस्था है लक्षण भी अवस्था है इसी प्रकार सर्वत्र एक परिणाम होता है अन्य पदार्थों में समझना है धर्म लक्षणवत परिणाम धर्म स्वरूप इति एक परिणाम सर्वान्मुन विशेषा अभिप्लते धर्म हो घटादी लक्षण हो वर्तमान अतीत अनागत वर्तमान अतीत अवस्था नूतन पुरातना ये सब जो परिणाम है धर्म सर्वतम अनिक्रांत धर्म सुवर्ण से अलग नहीं है उसको अतिक्रांत नहीं करते धर्मी में ही होते हैं यदि धर्म में एक ही परिणाम हो गया सर्वान विशेषान अभिप्लगति सब विशेष को विशेष परिणाम विशेष को अभिप्लगति का व्याप्त करता है व्यापक एक लक्षण सर्वत्र जाता है अभी कहते परिणाम का सामान्य लक्षण कहते हैं व्यापक परिणामलक्षण व्यापक अर्थात सर्वक्षण जाना चाहिए धर्म धर्मलक्षण अवथत तो परिणाम जानने के लिए एक लक्षण का है अथवा कोय परिणाम प्रश्न है इसका उत्तर है अवर्थित धर्म द्रव्य पूर्वधर्मिवृत्त धर्म उत्पत्ति परिणाम द्रव्य विद्यन होता है धर्मी पूर्व धर्म की निवृत्ति हुई अधर्मांतर धर्मांतरिक वित्पत्ति परिणाम है मिट्टी ये पहले पिंड था अभी चून्ना था पिंड हो गया ये परिणाम है पिंड से कपाल हो गया ये परिणाम है घट हो गया ये भी परिणाम है पूर्व धर्म पिंडावस्था नष्ट होकर घट बन गया ये भी परिणाम हुआ पूर्व धर्म निवृत्त धर्मांतर उत्पत्ति परिणाम जिस प्रकार धर्मांतरिक उत्पत्ति परिणाम है इसी प्रकार लक्षणांतरिक अभिव्यक्ति भी परिणाम है वही अवस्थित द्रव्य है घटक पहले अनाज तथा अभिवर्तमान हो है। और पूर्व धर्म नूतन धर्म निवृत्त होकर पुरातन हो गया बलवत्ता भी दुर्बल हो गया ये भी परिणाम है धर्म शब्द आशी तत्व धर्म लक्षण अवस्था वाचक अवस्थित से द्रव्य से पूर्व धर्म निरुप धर्म शब्द का धर्म करने के लक्षण परिणाम में अवस्था परिणाम में लक्षण नहीं घटेगा इसलिए धर्म शब्द का धर्म लक्षण अवस्था तीनों लेना धर्म शब्द से तीनों कैसे ग्रहण होंगे धर्म होता है आशित धर्मी में धर्म आशित होता है धर्म अस्ती धर्मी धर्मी आसी ते धर्म आस ध अच्छा। धर्म किसम आस जैसे धर्म आसित हे ऐसे लक्षण भी आव आसीते अवस्था भी आसीता है हे लक्षण में हे धर्म हे आसी तत्व लक्षण में हे अवस्था में, में, में? तेम हे आशीतत्व धर्म शब्द धर्म लक्षण अवस्था वाचकर धर्मस्य लक्षणस्य अवस्थाया से अवस्थाया धर्मलक्षण अवस्था न वाचक कर धर्म शब्द इसलिए पूर्वधर्म निवृत्तों का अर्थ करना पूर्वलक्षण निवृत्त पूर्वावस्था निवृत धर्मांतर का अर्थ करना पड़ेगा लक्षणांतरोत्पत्ति अथवा अवस्थातरोत्पत्ति इसको परिणाम कहते हैं यसेधपरिणाम यसे धर्मीण सूत्रेण लक्षति एक धर्मी में तीन प्रकार परिणाम हुआ धर्म लक्षणव का परिणाम जिस धर्म जो धर्म में तीन परिणाम कहा गया उसी धर्म को लक्षण के द्वारा सूत्र के द्वारा कहते हैं त्र व्यापदेश्य धर्माति धर्मी उदित अव्यपदेश तीन ही धर्म है शांत उदित है वर्तमान उत्पन्न हो गया तो अव्यपदेश है अनागत आगे होगा शांत हो गया नष्ट हो गया ये शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मा अनुपाति इस धर्म अनुपतती तीनों धर्म में धर्म जिस में रहेगा धर्म में परिवर्तन होने पर भी जो रहता है वही धर्म ही धर्मानुपात धर्मान अनुपत अनुगत होने वाले धर्मी शांत उदित धर्म अलग अलग होने पर भी जो तीनों में एक अनुगत होता है वही धर्मी है सुवर्ण से कटक कुंडलाट कुछ भी बनाओ सब में सुवर्ण ही अनुगत है वही धर्मी है उसका कट धर्म कटक कुंडला भी टीका नहीं धर्मो धर्मी धर्म वाला धर्म ही नाभिज्ञाते धर्म में तो ज्ञान से मिति धर्म बसे धर्म जिसमें है धर्म उसको कहेंगे जो धर्म को नहीं जानता है वो तो धर्म को जानता है धर्म ज्ञान के बिना धर्मवान एक ज्ञान होगा आ, पहले धर्मों क्या समझे तो धर्मवान कहेंगे धर्म क्या नहीं जानते धर्मवान किसको कहेंगे कोई शब्द प्रयोग किया दं, दंडीनम आना या दंडवंतम आना वो तो दंड किसको कहते हैं यदि किस मालूम नहीं तो किसको दंडी कहेंगे चश्मा वाला को या वाला को किसको दंडी कहेंगे दंड का ज्ञान नहीं कोई पगड़ी पहना कोई इसके पास छतरी कोई कुंडल पहना किसको दंडी कहेंगे तो दंड के ज्ञान में कहना दंडी का ज्ञान नहीं होगा और दंड को समझ लिया तो कुंडल वाले जटा वाले को छोड़ करेंगे दंड वाले को वो लाएंगे दंड ज्ञान में तो पूछेंगे कि इसको लाएंगे कभी कभी से कहते हैं दूसरे को पूछते दूसरे को देखाते इसको लाएंगे क्या धर्म ज्ञान के बिना धर्म वाले धर्म अधिकम धर्म वाला इसे ज्ञान नहीं होगा इसलिए पहले धर्मों को देखाते योग्यता अवचिन्हा धर्म न शक्ति धर्म ये धर्म है धर्म में एक शक्ति है उसको कहते धर्म धर्म मिट्टी उसमें शक्ति एक अट्ठा आदि की शक्ति है कि शक्ति कैसे योग्यता हो चिन्हना योग्यता विशिष्ट प्रकाश योग्यता क्रिया योग्यता स्थिति योग्यता ऐसी योग्यता प्रकाश होने की योग्यता है क्रिया करने की योग्यता है स्थिति की योग्यता है ऐसे योग्यता वो छिन्ना और योग्यता विशिष्ट होते योग्यता वाली शक्ति को कहते हैं धर्म योग्यता धर्म की शक्ति है ठीक है धर्मिण का तो द्रव्य से मृदादे है मिट्यादि धर्मी है उसमें शक्ति है योग्यता शक्ति के से चूर्ण पिंड भटाद उत्पत्ति शक्ति रे धर्म चून्न पिंड भटाद उत्पत्ति शक्ति है मित वही धर्म है ये तत्व अभ्यतत्व भावती आगत धर्मी दन, में चूर्ण पिंड पिंडे आदि रहते हैं अभ्यक्त हो करके घट रहेगा हाँ अभ्यस्त होकर रहेगा पिंड अवस्था में चूर्ण पिंड घट कपाल में घट रहता है अव्यक्त होकर के रहता है नएं अव्यक्तया सतस्ते तत प्रदुर्भवंत उदकाहना तो ते स्वना क्या उत्तर अव्यक्त सत अभ्य में विद्यमे चूर्णिंड भटकफला मिट्टी में अव्यक्त संतः सत सच क्या है साधु साधव विद्यमाना संत विद्यमान रहते हुए संतो संत ते ततः प्रादुर्भवंत जो विद्यमान है उसे प्रकट हो जाते हैं तिल में तैल है तो किसने से प्रकट हो जाता है इसी प्रकार धर्मी में चुन, मिट्टी में चून्न पिंड घटा दी है अव्यक्त तो होकर के तो उससे प्रादुर्भाव हो जाए कोई बात नहीं किन्तु घट में जो कार्य होता, होता है उदोकारनाद है जल लाना शून्यवस्था में इसमें से जल ला कर रखते या पीते कारनाद अनासा उस घट्ट उसके कारण शून्न अवस्था में उद कारण तो नहीं होता है उद का जो कार्य होता है कारण से प्राप्त नहीं हुआ कुतो प्राप्त कहा से आएगा कारण में है तो प्रकट हो जाएगा किंतु जो जल आहरण सब कारण अप्राप्त है घट्ट में कहाँ से आई है? आपको तो अब असक्ति की उत्पत्ति नहीं होती है पहले हे तो उत्पत्ति होगी किंतु ये जो, जो कार्य तो का आहरण जल लाना रखना कारण सुनो से प्राप्त नहीं है तो घट्ट में कहाँ से आया एक तो इसलिए कहा योग्यता अव चिन्हना शक्ति को धर्म का घटक नहीं योग्यता होना शक्ति योग्यता हो ना उत्पत्ति शक्ति उत्पत्तिशक्ति सा उदक आहनारी योग्यता हो चिन्हना घटादियों की जो उत्पत्ति शक्ति मिट्टी में ये उत्पत्ति शक्ति है धर्म सा उदक आहरना योग्यता हो चिन्हना शक्ति योग्यता विशिष्ट है उद काहना कार्य के योग्यता है तेन उद का घटादि भी स्वरणादेय तो प्राप्त जो शक्ति घटादि उत्पत्ति शक्ति उसमें योग्यता है उदोकारनादि योग्यता है उत्पत्ति की योग्यता है योग्यता भी है जब शक्ति से घट उत्पत्ति होती तो उदोकार भी उसे अविभस्त तो हो जाता उद का घटादि भी स्वरणादेय प्राप्त घट आदि के साथ ही प्राप्त होते हैं अब अभ, अभिव्यक्त हो जाते हैं उधर कारण आदि कारण से ही प्राप्त होते हैं अन्यथा नहीं इसे न आकस्मिक है कि भावो अकस्माते बिना कारण में कहीं आ गया ऐसा नहीं हो सकता है कारण से ही आता है जैसे शक्ति से घटित उत्पत्ति हुई इसी शक्ति में योग्यता है उदर आदि योग्यता है योग्यता की अभिव्यक्ति हो जाती अथवा धर्मिण्चर उत्तरम के एक प्रकार हुआ धर्मी शक्तिरेव धर्म धर्मिशक् धर्म योग्यताविन्न शक्तिरेव शक्तिरव इसमें धर्मी शक्ति क्या जीवते धर्मि क्या जीवते अभी कहेंगे धर्मि प्रथम बहुवचन धर्मी का प्रथमचन धर्मिने धर्मी धर्मिवन अभी कहते के धर्मिना इतर उत्तरण योग्यता वचिन्न धर्मिना धर्मि के उसका उत्तर कहाँ तक हुआ योग्यता वचिन्ना धर्मिणा यहाँ तक योग्यता वचिन्ना धर्म न धर्म का क्या थे धर्म का तो धर्मी बहुवचन है धर्मी का है एक नहीं जोड़ना धर्म न सत्यव्य नहीं अभी पहले सत्यव्य हुई थी यहाँ प्रथमा बहुवचन है धर्मना न योग्यता विन्ना योग्यता विशिष्ट ही धर्मी होते हैं योग्यता विन्ना धर्म न उत्तर हुआ किसका प्रश्न क्या है के धर्मिना उसका उत्तर क्या हुआ योग्यता चिन्हना धर्मिणा धर्मि क्या व्यक्ति स्वता को धर्म इतना शत्य व धर्म को धर्म उत्तर क्या है शत्र तो भाष्य में योग्यता विन्हा धर्मिणा धर्मिना व धर्म धर्म ना का शक्ति के साथ समन्वय नहीं है अभी शक्ति धर्म अलग है योग्यता धर्म न अलग है तो वाक्य होगी धर्म न शक्ति का धर्म का शक्ति एवं धर्म को धर्म तेजा योग्यता है धर्म के तो शक्ति धर्म है तो योग्यता विचिट हो गया धर्मी अधर्म क्या होगा योग्यता योग्यता विशिष्ट हो गया धर्मी धर्मी में रहेगा धर्म योग्यता विशिष्ट में क्या रहेगी योग्यता वही धर्म है धर्मी में धर्म रहता है धर्मी में योग्यता है वही धर्म है इसलिए कहा योग्यता ही धर्म है ऐसा योग्य वह धर्म योग्यता ही धर्म है अत अच्छा तत्वान धर्म योग्यता विशिष्ट धर्मी इति सिद्ध हो जाता तत्सद प्रमाण कैसे पता चले या सल प्रसवभेद धर्म धर्म ये कैसे पता चले फल प्रसव भेदा सद्वल प्रसव भेदेना फल प्रसव भेदा फल प्रसवभेदन सद्भाव से धर्मो फल प्रसवभेदन सद्भाव फल की उत्पत्ति अभिव्यक्ति विशेष से उसका सद्भाव अनियमित तो होता है धर्मों धर्म उसमें करके फल प्रसव भेदान्वित एक अन्य परिदृश्य एक में धर्म में अन्य अन्य सब धर्म देखा गया है एक धर्म न एक धर्म में धर्म कितने होगा अन्य अन्य अन्य एक धर्मित भी है चून कपाल पिंड घटादिधर्म अन्य एक धर्मे अन्य धर्म चून पिंड भटादिपर्म कार्यभेदर्शना चिन्न आवत है कार्य भिन्न होने से धर्म भी भिन्न भिन्न हो गया चून्न का कार्य पिंड का घटका का कार्य अलग है घटका कार्य जल शून्य के कारण नहीं होता है पिदुष्ट का उपलब्ध दिखा गया तुभवरोहेणो वर्तम से मृतुखंड शांता व्यपदेश मृत्युमृतुटाभ्या अरोहर्तम से आरोहते आरो अनुभव विषय होता है अनुभव में आरो होता है अनुभव क्या विषय होता है मन में उत्तरता मन में आता है बुद्धि में नहीं आता है बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता है अर्थात तो बुद्धि का विषय नहीं हुआ उसका निश्चय अनुभव नहीं होता है अनुभव का विषय हो गया तो अनुभव में आरूढ़ हो गया अनुभव वर्तमान अनुभव का विषय होता है दिखता है घट नष्ट पर दिखता है घट नहीं अनुभव होता है वर्तमान से अनुभव होता है अरे मृत पिंड है दिखता है मृत पिंड से शांता व्यपदेशन मृत चून्न मृत मृत भी उसके पहले मृत चून्न था अभी चून्ना है दिखता है पिंडावस्था में शांत हो गया और घट दिखता है पिंडावस्था में नहीं दिखता है अभी तो अभी अनागत है तो शांता व्याप्ञान शांत हो गया मृत चून्ना अब हो गया घटक मृत घट आगे बनेगा अभी व्यपदेश घटक शब्द से कहा कि से भेदमा मृत पिंड है चिन्ह से भिन्न है घट से भिन्न है चिन्ह से भिन्न है मृत पिंड घट से भिन्न है एक कहते भिन्न है भेद कहते कार्य भेद से धर्म भी भिन्न होता है तत् वर्तमान में तम सव्या अनुभवन धर्मी धर्म वर्तमान स्व्यापारण अनुभवन धर्मो धर्मांतरित शांत व्यस्त अभ्यपदेश व्यस्त विद्य थे वर्तमान है मृत पिंड उसमें स्व्यापार मृत पिंड अपने व्यापार करेगा व्यापार अनुभवन करता है उस समय धर्मांतरित उसके पहले क्या धर्म था चुन था चुनना भी है शांत हो गया आगे बनेगा घट अभी पिंडावस्था में घट है घट कैसे दोनों से भिन्न हो गया पिंड ठीक है यदि नीतिए पिंडवत तरी चुन्न घटे तद्वत एवं सव्यापार व्याप्ती प्रसंग यदि नीतिये तो पिंड पिंड से भिन्न है क्या उस पिंड से नहीं जैसे पिंड अभिन्न है से हे, तो कारे से कारे करता है व्यापार करता है तद्वत चुनना घटे तदवे विंडेव चुन न घटवे पिंड के समान अपने व्यापार में संबंध होना चाहिए पिंड के द्वारा जो कार्य होता है वो कार्य चुनना से घट से हो व्यापार में संबंध होना चाहिए यह अभिप्राय इसलिए मानना पड़ेगा वह चून्न और घटा भिन्न है पिंड से अव्यक्त से पिंड से नूतम भेद साधन संभवती त्यार अव्यक्त से तो पिंड से, से, तो से जब पिंड अव्यक्त है उत्पत्ति चून्ना में नष्ट हो गया उसमें भेद साधन नहीं होगा पिंड अपने व्यापार अनुभव करता है दिखता है वो कार्य चून्न वस्था में घट्टवता नहीं होने से भिन्न हुआ और जब पिंड अव्य तो होता है दिखता है उसमें उत्तम भेद साधन न संभवती भेद सिद्ध नहीं होगा सैनिक दिखता नहीं यदा तो वास्में यदा तो सामने सबंधागत धर्म स्वरूपम्ह कोशो क यदा तो सामान्य में सामानगत होती सामान्य से ही स्थित है घट अभी वर्तमान नहीं केवल उसमें अनुगत है तीनों का रहता है तथा धर्मी स्वरूप मात्री केवल तो, चून्न रूप धर्मी स्वरूप मात्र है धर्म पिंड आदि है ही नहीं कौ सौ क्या भिंद दो एक चून्न एक पिंड ये तो परस्पर भिन्न होंगे केवल मेरे रूप है तो कौन किससे भिन्न होगा सम्यक अनुगत धर्मी सब अवस्था में यही से अवस्था में भिन्न नहीं होगा धर्म होने पर ही भिन्न होता है दिखता है टीका कोसो तो के न कोशो के नेद साधन विद्यतः किस साधन से कौन भिन्न होगा किससे तदेव धर्म भेद साधन अभिभाय तो हम भेद भी होते धर्मों का भेद है भेद साधन कहा गया जो धर्म विद्यमान है अपने व्यापार अनुभव करता कार्य करता है वो कार्य अनागत तो अवतीत में चून्न अवस्था में घट्ट में नहीं होता है पिंड में जो होता है अथवा अच्छा घट्ट जो कार्य होता है पिंड में नहीं होता है तो भेद साधन जो कहा गया वर्तमान धर्म में भेद साधन क्या गया अभी धर्म साधन अभिदाय धर्म भट्ट पिंड साधन कथन करके कम भेद बेद का विभाग करते मित्र त्रय फलू धर्मिणो धर्मा भाषा में तत्र त्रय इसमें किस किस्म यह है यह फलू के स्थान पर क्या जाइए त्रय त्रय फलो धर्मी धर्म धर्म सत्य धर्म के धर्म तीन प्रकार धर्म है तीन धर्म क्या क्या है शांता उदित अभ्यपदेश शांत नष्ट हो जाने पर शांत हो गया घट उदित हो गया उत्पन्न हो गया वर्तमान अवस्था में अभ्यपदेश अनागत उत्पत्ति के पहले तत्र शांता के ये कृत्या व्यापारा उपरता व्यापार करके उपरत हो गया तो घट शांत हो गया अपने कार्य करके नष्ट हो गया सब व्यापार उदिता उदित होते सब व्यापार व्यापार है विशिष्ट व्यापाराण घट अपने कार्य कर रहा है उदित है वर्तमान तेज अनादत लक्षण तो समान ये जो शांत और है दो अनागत उसके बाद आएगा उसके पहले शांत उदित के बाद में अनागत है मध्य में है या पूर्व में है मध्यम तीन एक शांत एक उदित शांत और उदित अनागत मध्यम हो पूर्व में हो पश्चात हो कहाँ आया अनागत मध्य में ये सब रहे दीच में रखें अनागत पूर्व में है पहले अनागत उसके बाद उदित उसके बाद शांत पहला क्या होगा अनागत उसके बाद उदित उसके बाद शांत यह है तेज कलु शांत उदित शांता ये कृत्या व्यापारा उपरता व्यापारा व्यापारा उपरता एक कि दो पद एक पते। है एक पद व्यापारा उपरता व्यापारा उपरता व्यापार अपरता है व्यापारा कृत्वपरता व्यापार करके जो उपरत होगी उनको कहेंगे शांत और सब व्यापार उसको कहेंगे जो उत्पन्न होगी उदिते चलते मतलब शांत और उदित ये दोनों अनागत लक्षण से समानतरा अनातर लक्षण अनागत लक्षण के बाद में है कौन शांत उदित पहले कौन आया पहले पहले अनागत के बाद दो आएंगे शांत और उदित दोनों में से पहले कौन आएगा उदित के बाद शांत वर्तमान से अनंतर है। वर्तमान से अनंतर वर्तमान के बाद क्या आएगा वर्तमान के बाद भविष्य आता है अतीत आता है हैं? वर्तमान के बाद अतीत घट वर्तमान है वर्तमान घट के बाद घट में क्या आएगा अतीत अतीतरा अतीता नहीं होता है ऐसे लगता है अतीत पहले चला गया अभी वर्तमान है प्रश्न करता अतीत के बाद वर्तमान क्यों नहीं वर्तमान घट अतीत घट के बाद में नहीं? वर्तमान जो घट है अतीत तो पहले था हैं? तो वर्तमान घटित अतीत के बाद या अतीत के पूर्व तो अभी घट समाप्त हो जाएगा तो आगे घट अतीत हो जाएगा घट नष्ट हो जाएगा तो घट वर्तमान रहेगा क्या कहेंगे घट को अतीत अतीत वर्तमान घट के बाद अतीत घट है है पहले अतीत घटका तो दूसरा घट नहीं जो नष्ट हो गया अब एक घट है इसको वर्तमान कहेंगे कहेंगे इसको नष्ट नाश कर देंगे तो क्या हो जाएगा अतीत हो जाएगा तो अतीत वर्तमान के बाद आया अतीत घट अतीत काल में अतीत काल वर्तमान काल के पूर्व भविष्यत काल वर्तमान काल के बाद में यहाँ अतीत काल को नहीं कहते अतीत घट घट में अतीत कब होगा अतीत घटेगा तो जो घट पहले नष्ट हो जाएगी नहीं अभी वर्तमान में घटे है इसी घट के पहले घट था उसमें अतीत घट था, था अनागत घट था ये घट उत्पत्ति के पहले क्या था अनागत घट था इसको नष्ट कर दे तो घट रहेगा रहेगा कैसे घट रहेगा अति तो घट रहेगा नष्ट का क्या थे तिर भागुझे छिप जाएगा जाए। दिखेगा नही अति तत्व घट रहेगा उत्पत्ति के पहले घटक रूप से था अनागतना अनागत घट घट है या फट है अनागत घट कहते ना नहीं उत्पत्ति के पहले घट था अनागत अनागत यदि घट नहीं रहेगा तो अनागत घट ऐसे प्रयोग कैसे करेंगे अनाज तो घटो क्या पटल हो जाएगा क्या अनाज जो घट घट है अतीत घटो भी घट है अतिथ घट रहेगा नहीं रहेगा कब रहेगा वर्तमान के पहले है वर्तमान के बाद वर्तमान के बाद, बाद रहेगा हाँ अभी प्रश्न करते हैं अतीत के अनंतर वर्तमान क्यों नहीं बताया इसका आएगा। ओं पूर्ण मद पूर्ण निधन